स्य आर्य वितापस्य त्रिंशत्तमो वर्त प्रविष्यते व्याख्या चले च महर्षिदानन्द प्रणित आर्या विघ्नग्रन्थ के प्रथम प्रताप का बीसवाख्या आप वसु अर्थात सब अपने में बचाने वाले और सब में आप बचने वाले हो तथा वसु पति वेतुभूतों के पति हो गई हे अपने विज्ञान स्वप्रकाश कर आप ही सब के शुकारक और प्रकाश एक जन्मये में हे भगवन्त अत्यन्त उत्कृष्ट ज्ञान औरी सि बास ईश्वर कृपा एक इ मन्त्रव ईश्वरसो अस्मि वा बने दो दोड़ योगान कर ये सब तीनों कालों में ईश्वर में रहती अपने दिमाग में बुद्धि में ज्ञान में ये बात बैठा ली कि जब ये संसार नहीं बना था सत्वर स्तंभ अति सूक्ष्म घर थे जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़े थे उस समय भी ईश्वर में ही थे और आज ये संसार बन के उपस्थित है आज भी सब जीव से बने लोकलोकांतर ईश्वर में हैं कालांतर में ये संसार पढ़य को प्राप्त होगा उस समय भी समस्त जीव प्रगति ईश्वर में ही रहेंगे तीनों कालों में जबकि जो भी कुछ है ईश्वर मैं ही रहता है सागत ध्यान देंगे यदि सागक का मन बन जाए बुद्धि में बात बैठ जाए कि मैं मेरा मन इंद्रिया शरीर और कुछ भी है हम ईश्वर के बाहर कभी में थे मैं आज हूं मैं आगे होंगे ये व्यापक और व्याप्ति का संबंध है व्यापक व्याप्ति का संबंध यदि व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो मन को रोकने में सफलता मिल जाएगी क्या समझ में आया क्या समझ में आया ईश्वर को व्यापक समझा जाए दीवा को व्याज्ञ समझा जाए ईश्वर को व्यापक समझा जाए प्रकृति सत्वर कम को व्याके समझा जाए ईश्वर को व्यापक समझा जाए लो को लोकलोकान्त संसार को जाते समझा जाए। के रूप में हम हा समझते हैं कि लोहे के गोले को गोरे अग्रिम तपा अन्धेरे डाली और्या हा अग्नि व्यापक है लोहे का गोडा क्ते ये है व्यापक जाते कानि एक में बहु ब्रा टीला मिट्टी का और कल्पना के आर पाणि आरप्रमे मिट्टी का टीला है वह क्ते है व्यापकष्टि वायु जो है हे शरीर मे बहार व्यापक हैर हा शरीर अमारा शरीर व्यापक है अग्नि हरे शरीर आदि मे व्यापक है हा शरीर ये व्याप्य में ी रं ईश्वर जान उपरि सी अन चीजो मे व्यापक रति ह वस्तु के अनुूप बी हु के हो ऐसे ही ऐश्वरी प्रत्येक वस्तु मे व्यापक हैर है, है। वायु का दृष्टान्त वायु ये था वायु जैसे सारी चीजों में प्रकृति के परिवर्तन होमि मैं व्यापक और वो तद अनुरूप उनके साह की तरह है वैसे ईश्वर भी है ईश्वर को देखने में कठिनाई कहा पर जब आप ईश्वर को देखते हैं तो देखने वाला व्यक्ति जिसको देखता है उसको अपने से दूर देखता है क्या समझ में आया मैं इसको देखता हूं या इसको देखता हूं या हाथ को देखता हूं जब चीज देखने लगता है व्यक्ति की स्थिति क्या होती है अपने को दूसरे केंद्र पर देखता है और दूसरी चीज को अपने से अन्य केंद्र पर देखता है गौरानी जी देखने वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है जानता है समझता है तो वह जहां खड़ा है उस केंद्र से अतिरिक्त स्थान पर दूसरी वस्तु को देखता है या नहीं ऐसे ही व्यक्ति ईत्र को देखने लगे तो इधर सभी दिखाई दे समस्या है वो समझ में आ रही बात नहीं आ रही भाषण देना और चीज है सिखाना और चीज है ये प्रवचन है शिक्षण के माध्यम केवल प्रवचन की धारावाहिक भाषा के नहीं इस विद्यार्थी को जो आया है सीखने के लिए इसको क्या समझ रहा आया है धारावाहिक प्रवचनों से प्रभावित किया जा सकता है व्यक्ति मंत्र मुग्ध जैसा हो जाएगा पर जीवन मकौ आना इस पद्धति के प्रति नहीं होगा दिमाग को बदल मन में जो समस्या इखड़ी है उसको हटाओ वो तो हटा नहीं जाती केवल भाषण देने से केवल प्रवचन देने से केवल लेख देखने से जवाबी वो जो गड़बड़ है वह दूर नहीं हो सकती आप कितना ही सुनिए कितना है पढ़िए यह जो समस्या है ये तो साधारण तो है नहीं और ये समस्या वहां तक बढ़ी है कि अद्वित ने एक चित्र को सत्य मान करके प्रकृति को भी खंडित कर दिया और जीव को भी खंडित कर दी आभा कैसे ही। वो कहते हैं सत्य चित आनंद ईश्वर है तीनू है जीवात्मा कहते हो कि सचेत है तो सचेत तो इसमें आ ही गया क्या समझे आप प्रकृति सत्य है वो सत ईश्वर में आ ही गया अब रहा क्या तुम कल्पना क्यों करते हुए जीव की तीनू इसमें गए तो दो को मानने की जरूरत नहीं और समझ उन्होंने कहा कि जब एक जगह पर एक वस्तु रहेगी तो दूसरी वस्तु वहां रह सकती बच्चों चलो तो एक जगह पर दूसरी वस्तु नहीं रह सकती यह प्रसंग आपके सामने आएगा फिर नहीं सकते आप का समाधान नहीं कर सकते वैदिक रीति के स्वरूप आप सिद्ध नहीं कर सकें नहीं कर सकते परमाणु से सिद्ध करना पड़ेगा कि एक जगह तो वो सुख सकती है और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक वस्तुएं एक जगह तो नहीं रहती क्या तो मोटी दृशिखे तु भौति बस्गे पति बो मोटी दृष्टिङ्गे तु भौति बस्गे बस्वती शरीर अपि शरीर वायु इ आकाश इ पानी नीते क मोदि दृष्टि सुधार ठीकरी शङ्का उभरे समाधानीके सूक्ष्म प्रमाणरोध हो जाते पर ये बता प्रमाण दूसरा प्रमाण सकता क्यालो न ये में आया अरे क्यो ढा व्यक्तिलो क्यो नी सकता हा वमाणु जग गेरता औह गेरने वा दूसी ज हानि गता मम बाङ्ग् थोडा दूर मेदि मजबूत देगी एक मोटे पेट मोटिव व्यक्ति तचते बचते बाये गा ले ग्रो अस्ता पानि ला दीवा दूसी दीवा मे नी पा इञ्च दूसीच नी रति सूक्ष्म दृष्टि देखा जाताो एक जगह जगह को को जो है अपनी जगह पर नहीं जगेरवामाणु अपि जगसरेमाणुको नीरने अदाहरण शब्द स्पर्श रस गंध ये गुण जहां पाए जाते हैं वो वस्तु के रह को है दोहरा लो शब्द पर्स रूप रस गंध ये गुण जहां पाए जाते हैं वो वस्तु के रह को गिरती है ये देखिए ये घेरती है नहीं गिरती है नहीं ये जगह को जगरती भी जगह को घेरं या नहीं नेरंगे यदि घेरते टकराव नरे ईश्वर मे ये गुण नी हैलि ईश्वर और जीव दोन जग साफ कराना चलेगा सिद्ध करना पड़ेगा आपको उस अद्वित या जो एक जगह समस्या के साथ क्योंकि अब जो ईश्वर को इसमें जगह मारो तो भौतिक वैज्ञानिक ही नहीं यही प्रश्न उठाएगा वही परमाणु है यदि ईश्वर तुम्हारा जगह घेरे बैठे आसानी जगह तो परमाणु सारे वैज्ञानिक भी यही प्रश्न उठाएगा नहीं उठाएगा क्या तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि श्वर समझ गए रहता है तो भी इनकी एक जगह में कोई बाधा नहीं अब चलो दर्शन साक्षात्कार की बात है आप वहींझे बैठे हुए होंगे देखना उलझे आगे चलेंगे दूरझे आई और जिनको हटाओ वहां पर जीवात्मा जब ईश्वर को देखने लगेगा तो यही समस्या खड़ी होती है कि वह ईश्वर को देखता है तो अपनी से दूसरी जगह देखना चाहता है क्या धन्यवाद पर देखता तो अपना जो है जीशर्त अूसरे केन्द्र ईश्वर सिद्धान्त इस्पर इसे रते हे सिद्धान्त दिमागते हुए म अन्य केन्द्र इस ईश्वर दूसरे केन्द्र है ईश्वर का दर्शन अग्र न पाता ये मैं मे मे मे मे हसे कते कते वेदेव मनव्यता लिति ये भी बहुत भयंकर है मैं अब मैं वहां पर जाके भी इस व्यक्ति के अंदर चाकिल करता मैं अब वहां पर ही एक कहते मोटी भाषा में भाई जब मैं था तो भगवान नहीं था और मैं नहीं आया रहा तो भगवान आ गया ऐसे बोलते हैं दो हैं सुना हो वैदिक सिद्धांत को तो नहीं समझते पर इसका अभिप्राय समझे ना जब व्यक्ति का हेम भाव मृत करके और जाते व्यापक का संबंध भरता है तो हेम भाव मिथ्याभिमान या प्रत्यक्त की जो मान्यता वो समाप्त होती है और ये हेम भाव जो है समाप्त होता है सुस्वामी संबंध भी समाप्त हो जाता है उसके साथ साथ हेम भाव भी समाप्त हो जाता है और जब हेम भाव समाप्त होता है वहां लोकेशना दिवेश समाप्त होते हैं और इनकी परि समाप्ति में इस प्रकार करता है तो वाकई तो बोध मंत्र अब जितना समय होता है उतना ही बताएंगे उतना ही आप बता सकेंगे यदि एक विवाद समझ में आ गई मंत्र की तो बहुत समझ में आया अब ये समस्या है इसको उठाया इस पर जो है तीनों कालों में व्यापक रहता है हम तीनों कालों में व्यापे रहते हैं यदि ये दिमाग बनता है तो आपका मन कहां जाएगा बताइए भाग्य आप कहते हैं मन गया मन जी मन कहां जाएगा मुझे ही बोला नहीं जहां जाएगा वहां क्या मिलेगा अब दिल्ली चला जाएगा दिल्ली वाले दिल्ली पहले से भगवान बैठा सूर्य चंद्रमा की कल्पना जाएगा वहां पहले भगवान बैठा ये जाएगा कहां बस इसको रुकना पड़ेगा दूसरी बात और सुनो जब समझ में व्यापक ईश्वर का दिमाग बन जाता है तो इन चीजों के किस तरह बंद हो जाती है इससे क्या समझ में आया बोला है यानी दुख नहीं रहना क्या समझ में आया नहीं आया हमें यह समझ में चित्र आएगी ना ईश्वर के चित्र नहीं आएगी इसी तो मैंने पूछा किसी के चित्र आपको विश्वास है ईश्वर में चित्र है ही नहीं आएगा ये पांच व्यक्तियां हैं योग दर्शन की इन वस्तुओं को आधार मान के घूमती हैं ध्यान देना और व्यापक ध्यान व्यापको दिमागते वचो लोहे के गोले अग्नि को देख हैं देखरे लाल ला अन्धेरे बे पूमो का दिखा आग दि गी लोहे का गोला प्रभा हील जैसा हो जाता किया है सियासत के प्रभावशीलोहा जब हो बोला है उसका प्रभाव सुना सकता है आज तो देखिए घर पर भी समझ और याद रहोगी तो यही करना पड़ेगा हाँ बच्चों की और घर पर लड़ते ही हो गया लगभग पति पत्नी बी लड़ते हैं ना हाँ कहो हां कढ़ाई होती है और यहां भी लड़ते रहे तो बस फिर उत्थान की उन्नति की या मत रखना भाई कितने लोग अनुभव करते भाई आर्यन विकास में जाकर के भी ये बीमारी नहीं छूटी तो भाई तुम्हारी बीमारी ये कई धरती पर छुटे तो अब समय के अनुसार ध्यान दिया जाता है कि ध्यान में ये चीजें कैसे काम आती हैं और व्यवहार में इनका प्रभाव क्या पड़ता है उसका प्रयोग करके देखते जाइए ध्यान में जब बैठते हैं तो ईश्वर को व्यापक मान के ध्यान करते हैं और वस्तुओं को व्यापक मान के जब चलते हैं तो वृत्तियां जो है वो दौड़ धूप उनके खिलाफ हो जाएगी अब ग्राम